त्रावली दो फ्रांसिस लेगेट को लिखित तिरसठ सेंट जॉर्जेस रोड लंदन 6 जुलाई अठारह प्रिय फ्रांसिस अटलांटिक महासागर के इस पार मेरा कार्य बहुत अच्छी रीति से चल रहा है मेरी रविवार की वक्तताएँ बहुत सफल हुई और उसी तरह कक्षाएं का भी काम का मौसम खत्म हो चुका है और मैं भी बेहद थक चुका हूं। अब मैं कुमारी मूलर के साथ स्विट्जरलैंड के भ्रमण के लिए जा रहा हूँ गाल्सवर्दी परिवार ने मेरे साथ बड़ा सदैव व्यवहार किया है जो कुमारी जोसेफिन मैक्लाउड ने बड़ी चतुरता से उन्हें मेरी तरफ आकर्षित किया उनकी चतुरता और शांतिपूर्ण कार्य शैली की मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ वे एक राजनीतिज्ञ कुशल महिला कही जा सकती हैं वे एक राज चला सकती हैं मनुष्य में ऐसी प्रखर साथ ही अच्छी सहज बुद्धि मैंने विल्ले ही देखी है अगली शरद ऋतु में मैं अमेरिका लौटूंगा और वहाँ का कार्य फिर आरंभ करूंगा। परसों रात को मैं श्रीमती मार्टिन के यहाँ एक पार्टी में गया था जिनके संबंध में तुमने अवश्य ही जो से बहुत कुछ सुना होगा इंग्लैंड में यह कार्य चुपचाप पर निश्चित रूप से बढ़ रहा है जहां प्रायः हर दूसरे पुरुष अथवा स्त्री ने मेरे पास आकर मेरे कार्य के संबंध में बातचीत की ब्रिटिश साम्राज्य के कितने ही दोष क्यों न हो पर भाव प्रचार का ऐसा उत्कृष्ट यंत्र अब तक कहीं नहीं रहा है मैं इस यंत्र के केंद्रस्थल में अपने विचार रख देना चाहता हूँ और वे सारी दुनिया में फैल जाएंगे यह सच है कि सभी बड़े काम बहुत धीरे धीरे होते हैं और उनकी राह में असंख्य विघ्न उपस्थित होते हैं विशेषकर इसलिए कि हम हिंदू पराधीन जाति हैं परंतु इसी कारण हमें सफलता अवश्य मिलेगी क्योंकि आध्यात्मिक आदर्श सदा प्रदलित जातियों में से ही पैदा हुए हैं यहूदी अपने आध्यात्मिक आदर्श से रोम साम्राज्य पर छा गए थे तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि मैं भी दिनों दिन धैर्य और विशेषकर सहानुभूति के सबक सीख रहा हूँ मैं समझता हूँ कि शक्तिशाली एंग्लो इंडियनों तक के भीतर मैं परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहा हूँ मेरा विचार है कि मैं धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ रहा हूँ जहाँ खुद शैतान को भी अगर वह हो तो मैं प्यार कर सकूँगा बीस वर्ष की अवस्था में मैं अत्यंत असहिष्णु और, और कट्टर था कलकत्ते में सड़कों के जिस किनारे में पर थिएटर हैं मैं उस ओर के पैदल मार्ग से नहीं ही नहीं चलता था अब तैंतीस वर्ष की उम्र में मैं वे सओं के साथ एक ही मकान में ठहर सकता हूं और उनसे तिरस्कार का एक शब्द कहने का विचार भी मेरे मन में नहीं आएगा क्या यह अधोगति है अथवा मेरा हृदय विस्तृत होता हुआ मुझे उस विश्वव्यापी प्रेम की ओर ले जा रहा है जो साक्षात भगवान है लोग कहते हैं कि वह मनुष्य जो अपने चारों ओर होने वाली बुराइयों को नहीं देख पाता अच्छा काम नहीं कर सकता उसकी परिणति एक तरह के भाग्यवाद में होती है मैं तो ऐसा नहीं देखता वरण मेरे कार्य करने की शक्ति अत्यधिक बढ़ रही है और अत्यधिक प्रभावशील भी होती जा रही है कभी कभी मुझे एक प्रकार का दिव्य भावावेश होता है ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं प्रत्येक प्राणी और वस्तु को आशीर्वाद दूँ प्रत्येक से प्रेम करूँ और गले लगा लूँ और मैं यह भी देखता हूँ कि बुराई एक भ्रांति मात्र है प्रिय फ्रेंसिस इस समय मैं ऐसी ही अवस्था में हूँ और अपने प्रति तुम्हारे तथा श्रीमती लेगेट के प्रेम और सहानुभूति का स्मरण कर मैं सचमुच आनंद के आंसू बहा रहा हूँ मैं जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन को धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर मुझे कितनी ही सहानुभूति कितना प्रेम मिला है और जिस अनंत प्रेम स्वरूप भगवान ने मुझे जन्म दिया है उसने मेरे हर एक भले और बुरे बुरे शब्द से डरो मत काम पर दृष्टि रखी है क्योंकि मैं उसी के हाथ के एक औजार के सिवा और हो ही क्या और रहा ही क्या उसी की सेवा के लिए मैंने अपना सब कुछ अपने प्रियजनों को अपना सुख अपना जीवन त्याग दिया है वह मेरा लीला राम प्रियतम है और मैं उसकी लीला का साथी हूँ इस विश्व में कोई युक्ति परिपाटी नहीं है ईश्वर पर भला किस युक्ति का बस चलेगा वह लीला मैं इस नाटक की समस्त भूमिकाओं पर हास्य और रुदन का अभिनय कर रहा है जैसा जो कहती है अजब तमाशा है अजब तमाशा है यह दुनिया बड़े मज़े की जगह है और सबसे मज़ेदार है वह असीम प्रियतम क्या यह तमाशा नहीं है सब एक दूसरे के भाई हों या खेल के साथी पर वास्तव में है ये मानो पाठशाला के हल्ला मचाने वाले बच्चे जो कि संसार रूपी मैदान में खेल कूद करने के लिए छोड़ दिए गए हैं यही है ना किसकी तारीफ करूं और किसे बुरा कहूं। सब तो उसी का खेल है लोग इसकी व्याख्या चाहते हैं पर ईश्वर की व्याख्या तुम कैसे करोगे वह मस्तिष्कहीन है उसके पास युक्ति भी नहीं है वह छोटे मस्तिष्क तथा सीमित तर्क शक्ति वाले हम लोगों को मूर्ख बना रहा है पर इस बार वह मुझे ऊँगता नहीं पा सकेगा मैंने दो एक बातें सीखी है प्रेम और प्रियतम तर्क पांडित्य और बागांडम्बर के बहुत परे ऐसा की प्याला भर दे और हम पीकर मस्त हो जाएं। तुम्हारा ही प्रेमोन्मत विवेकानंद